पक्ष का विचार चल रहा था वो लोग कह रहे हैं कि केवल अनुयी है सिद्धांत कहा था कि ब्रह्म में सभी का अभाव उपलब्ध होगा तो फिर केवल अनुयी कैसे होगा पूर्व पक्षी कहा कि प्रमेयत्व ब्रह्म में प्रमेयत्व भी है और प्रमेयत्व का अभाव प्रमेयत्व का अभाव पारमार्थिक्व अव तो अभाव हो जाएगा क्योंकि पारमार्थिक रूप से प्रमेयत्व नहीं है, तो है, है और प्रमेयत्व किन्तु ब्रह्म में है क्योंकि वृत्ति का विषय बनता है तो होने से ब्रह्म में ये जो प्रमेयत्व का अभाव रहा ये विरोधी नहीं हुआ वहां प्रमेयत्व भी रहेगा स्व विरोधी हुआ और हम लक्षण में दिए स्व विरोधी वृत्ति मत हो इसलिए ब्रह्म में जो प्रमेयत्व का अभाव मिल जाता है इस ये अभाव को आप ले नहीं पाएंगे क्योंकि स्व अविरोधी है हमारा लक्षण है स्व विरोधी तो अन्यत्र कहीं भी प्रमेयत्व का अभाव नहीं मिलेगा इसलिए वो केवल अन्य हो जाएगा पूर्व कहा अभी सिद्धांत पक्ष से कहा जाता है आगे नचा, नचा केचित वाले कहेंगे सिद्धांत कहते कि श्रुति विरोध अगर आप कहेंगे कि ब्रह्म में मतलब ये केवल अन्य पदार्थ बनते हैं अर्थात तो प्रमेय तो भी ब्रह्म में रहेगा तब तो जो श्रुति है नेह नानास्ति किंचन तो इसके साथ विरोध हो जाएगा श्रुति विरोध होगा केचित वाले कहते कि न संख्य तस्या तस्या श्रुते है श्रुति की भी पारमर्थिकवच्छिन्न अद्वैत अभाव परत्व पार्थिक्छिन्न कोई भी पदार्थ नहीं है द्वैत जो श्रुति कहती है नेह ना न पारमार्थिक कोई अन्य पदार्थ नहीं है तदुक्तम विवरण आगमेन चवैत से तत्व बाधा आगम क्या करेगा द्वैत का पार्थिक तत्वांश को बाध कर देगा अर्थात कहेगा की द्वैत पार्थिक नहीं है पार्थिका अभाव यह कह देगा नक्षण स्वृत्ति विरोधी इति व्यर्थ सिद्धांत पक्ष से कहा जाएगा कि लक्षण में जो स्वृत्ति विरोधी दिए हैं इसी के द्वारा आप ब्रह्म में जो प्रमेयत्व का अभाव हम दिखा रहे हैं उसका आप स्व समान अधिकरण कह करके काट दिए स्व विरोधी दिए हैं ये क्यूँ लक्षण में देते हैं ये व्यर्थ है गुरुपक्ष कहता है कि तप्य वृत्ति कश्यावादी संग्रह जो अभ्यापे वृत्ति है संयोग अभाव इत्यादि वो सबको निराकरण करने के लिए हम दिए हैं है वृत्ति विरोधी ये ब्रह्म में प्रमेय अभाव के लिए नहीं दिए हैं तो दूसरे के लिए दिए हैं उससे यहाँ भी कार्य होगा नम्हण स्व प्रकाशत्व स्वरूपेणी प्रमेयत्व अभाव सिद्धांती पक्ष से कहा जाएगा न चो कैचित वाले कहते हैं सिद्धांती कहता है कि ब्रह्म स्व प्रकाश है स्व प्रकाश होने से वहाँ प्रमेयत्व कैसे आएगा अब जो कहते हैं कि वृत्ति व्याप्ति का विषय होने से वहां प्रमेयत्व को लेंगे और ये प्रमेयत्व ये व्यावहारिक प्रमेयत्व है पारमार्थिक दृष्टि से प्रमेयत्व नहीं रहेगा कैचित वाले कहते हैं किन्तु ये व्यावहारिक प्रमेयत्व रहेगा तो सिद्धांत पक्ष से कहा जाएगा ब्रह्म स्वप्रकाश है तो स्व प्रकाश होने से स्वरूपेण भी प्रमेयत्व कैसा रहेगा स्वरूपेण स्वरूप प्रमेयत्व अभाव तो प्रमेयत्व अभाव वहां मिलेगा तो मिलने से प्रमेयत्व केवल नहीं, नहीं हो पाएगा कथम केवलान्वयित्व तो। स्वरूपेण अर्थात व्यावहारिक रूपेण भी क्योंकि पूर्व पक्षी केचित वाले कहते है कि स्वरूपेण अर्थात व्यावहारिकत्व न प्रमेयत्व है पार्थिकत्व ने प्रमेयत्व नहीं है सिद्धार्थी पक्ष से कह जाता है ब्रह्म स्व प्रकाश होने से स्वरूपेण स्वरूप प्रमेयत्व अभाव स्वरूप से भी नहीं है तो नहीं होने से कथम केवल अनुत्व तो प्रमेयत्व का अभाव होगा तो फिर प्रमेयत्व केवलान नहीं कैसे होगा तो अभाव का प्रतियोगी हो गया तो पूर्व कैचित वाला कहते हैं ब्रह्मण वृत्ति लक्षण प्रमा विषयत्व वृत्ति का विषय बनेगा तो वृत्ति का विषय बनने से हम कहते हैं वो अप्रमेय होगा वृत्ति तो अर्थात यहाँ ब्रह्म जो वृत्ति का विषय बनता है ये अंतकरण वृत्ति है ये कोई अविद्या अविद्यावृत्ति नहीं है अंतःकरण का वृत्ति अविद्यावृत्ति होगा तो अविद्या अविद्यावृत्ति अज्ञान को हटाएगा नहीं।, नहीं हटाएगा इसलिए अज्ञान को हटाने वाला जो होगा वो अंतकरण वृत्ति ही होना पड़ेगा और अंतकरण वृत्ति होगा तो यह प्रमा ही होगा प्रमा क्यों होगा कहेंगे वृत्ति शास्त्र से हुआ आगम से हुआ प्रमा कार आगम से होगा आगम प्रमा है yes. तो आगम से होने वाला अंतकरण वृत्ति को ही तो प्रमा कहा जाएगा yes. तो कोई भी प्रमा से हो प्रमा कहने से मतलब प्रमाण से हो तो प्रमाण करने से आगम भी प्रमाण है yes. तो इसलिए पूर्व पक्षी मतलब केसिद वाले कहते हैं ब्राह्मणों पर वृत्ति लक्षण प्रमा विषयत्व yes. इसलिए ब्रह्म में प्रमेय आएगा पूर्व सिद्धांति वाले कहते हैं एतावता आगे न केचित कहेगा सिद्धांत कहता है कि अभी आप ब्रह्म में प्रमेयत्व ले आए तब एतावता स्व प्रकाशत्व तो विरोध जिसमें प्रमेयत्व रहेगा वो सो प्रकाश कैसे होगा क्योंकि वो प्रमा का विषय बना प्रमा का विषय बना अर्थात तो कोई प्रमाता अलग रहा तो अलग अगर प्रमाता कोई रहेगा ये फिर स्वप्रकाश कैसे होगा स्व का कोई अलग ग्राहक को नहीं रहेगा सुप्रकाश तो वही होगा जो इतर अग्राह्य हो अगर ये प्रमा का विषय बनेगा तो अन्य कोई ग्राहक को रहा ग्राहक रहा तो ये स्वप्रकाश कैसे होगा पूर्व पक्षी मतलब ये सिद्धांत पक्ष से ये कहा जाने से तो कहते हैं अनुपहित एवं तथा आप जो कहते हैं कि स्वप्रकाश है इसलिए प्रमा का विषय नहीं बनेगा अगर प्रमा का विषय बन जाएगा तो स्व प्रकाशक कैसे होगा ऐसे सब सिद्धांत पक्ष से कहा गया कैचित वाला कहते हैं ये जो स्व प्रकाशक कहते हैं अनुपहित ही, तो ही स्व प्रकाश होगा उपहित तो हो जाने से स्व प्रकाशन नहीं होगा उपहित तो अर्थात तो उपाधि आ जाएगा उपाधि आ जाने से और स्व नहीं होगा क्योंकि उपाधि विशेषण कुछ भी आये उसको परिच्छि बना दिया जो उपहित तो हो जाएगा वो सोप्रकाशन नहीं होगा अनुपहित ही सो तो प्रकाश अच्छा तो अभी यहाँ क्या हुआ देखिये विचार के द्वारा क्या कहना चाहते हैं? इधर आप कहते हैं ब्रह्म मतलब केचित वाले कहते हैं ब्रह्म वृत्ति का विषय हुआ हुआ सिद्धांत क्या है कि वृत्ति का विषय ब्रह्म बन गया फिर वो ब्रह्म स्वप्रकाश कैसा होगा कैशिद वाले कहते हैं कि जो ब्रह्म वृत्ति का विषय बना उसको शो प्रकाश नहीं कहा जाता है क्योंकि वृत्ति तो उपहित तो हो गया तो जो वृत्ति से उपहित तो नहीं होता है वही स्व प्रकाश होगा जो वृत्ति से उपहित तो नहीं होता अर्थात तो शुद्ध ब्रह्म है वो शोप्रकाश होगा ठीक है जिस समय में ब्रह्माकार वृत्ति होगा उस समय का विषय कौन बनेगा ब्रह्म बना तो जो वृत्ति का विषय जो बना वो वृत्ति से उपहित हो गया वो स्व नहीं है कोई भी वृत्ति बने वृत्ति को प्रकाश कौन करेगा तो चैतन्य करेगा साक्षी करेगा तो ये जो प्रकाश करने वाला है उसको माना जाएगा कि वो स्व प्रकाश है क्यूँकी ब्रह्मा जैसे घटाकर वृत्ति होता है उस समय में हमको पता चलता है की घटम अहम जाना तो होने से ये घटाकार वृत्ति होने के समय में घट विषय तो है ना अलग रहा बोल कर के ये जानता है जानने वाला इसी प्रकार जिस समय में ब्रह्माकार वृत्ति होगा ब्रह्माकार वृत्ति होने के समय में ब्रह्म जो विषय बना वो भी कह, कहा कि वृत्ति का विषय होने से वो भी उपहित होकर के वो स्व प्रकाश नहीं हुआ तो। उस स्व को भी प्रकाश करता है कोई अर्थात साक्षी उसको जानता है साक्षी उसको जानता है होता है चैतन्य उसमें प्रतिबिंबित तो होता है ये जो जानने वाला होगा ये अब अनुपहित तो होगा विषय जो हुआ वो उपहित तो हो गया अभी दोनों ही ब्रह्म है वो उपहित तो हुआ ये अनुपहित तो हुआ अनुपहित तो तो जो है वो शुद्ध होगा वो फिर और प्रमेय नहीं होगा किंतु जो उपहित हुआ विषय हुआ वो प्रमेय हो जाएगा तेचित वालों का ये मत है वेदांत का मुख्य मत भी ये है अर्थात तो जो विषय बनेगा वो तो उपहित तो हो गया तो वास्तविक अगर उपहित तो हो ही जाएगा तब तो, तो कैचित तो हो ही गया तो कहते उपहित तो हुआ वो सही किंतु जैसे घटाकार वृत्ति होने का समय में पता चलता है कि घटम अहम जाना में इसी प्रकार की ब्रह्माकार वृत्ति होने का समय में ब्रह्म अहम जाना में ये बुद्धि नहीं होगा नहीं होने से उसको विषय विषयत्व ग्रहण नहीं कर पाएगा जैसे घट को विषय विषयत्व ग्रहण कर लेता है किंतु ब्रह्म को जिसमें ब्रह्म वृत्ति होगा अर्थात अपना भेद वहां नहीं रख पाएगा प्रमाता का वृत्ति हुआ किंतु जो विषय हुआ ब्रह्म प्रमाता भी उसी ब्रह्म का अंदर में आ गया अगर प्रमाता एक अलग रह करके ब्रह्म को विषय करेगा तो फिर अद्वित का ज्ञान कहां से आएगा अर्थात उस समय में अपना भेद नहीं रख पाएगा जैसे घटाकार वृत्ति का समय में अपना भेद को बनाए रखता है वो नहीं रख पाएगा नहीं रख पाने से यद्यपि वो वृत्ति उपहित तो विषय हो रहा है किंतु तो उसको भान नहीं होगा कि ये वृत्ति उपहित तो विषय बन रहा है घटाकार वृत्ति में वो पता चलता है तो ये घटा उप... मतलब अलग है बोल करके यहाँ किन्तु ये पता नहीं चलेगा नहीं चलने से कहा जाता है कि ये यद्यपि वृत्ति का विषय हुआ फिर भी ये प्रमेय ज्ञेय विषय ऐसे नहीं कहा जा सकता है जैसे घट को कह देते हैं क्यों कहते हैं ऐसा भान नहीं आता द्विता का भान नहीं रहेगा नहीं रहने से उसको अप्रमेय इत्यादि कहा जाता है किन्तु विचार करने से वृत्ति उपहित तो होता है भान अनुभव में नहीं आने से कहा जाता है की अप्रमेय जैसे घट इत्यादि विषय बनते हैं त्रिपुटी रहे हाँ जब शुरुआत में ब्रमाकार वृत्ति आरम्भ होगा वो बिल्कुल पता चलेगा जैसे घट को जानता हो ऐसे लगेगा कि अच्छा अभी कोई विषय नहीं है ये त्रिपुटी भान होगा ये ब्रमाकार है किंतु त्रिपुटी भान होगा किंतु धीरे धीरे धीरे धीरे ये त्रिपुटी चला जाएगा कोई भी घट का ध्यान करे नदी का ध्यान करे किसी का भी ध्यान करे धीरे धीरे त्रिपुटी चला जाएगा त्रिपुटी नहीं रहना यही समाधि है मतलब अभी मैं कर रहा तो त्रिपुटी नहीं होकर मैं ही वही बन वो तो समाधि वो भी त्रुप्ति रहे तो बोलेंगे उसको भी। वो मतलब अलग नहीं है, एक हो जाएगा। जाएगा। समाधि चाहे वो कोई अन्य पदार्थ में करे चाहे अहम में करे ब्रह्म में करे जाएगा। जाएगा। समाधि दोनों जगह में समाधि है अर्थात ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय यहाँ ध्याता ध्यान ध्येय ये जो ध्याता और ध्यान ये दोनों नहीं रह करके केवल ध्या हो जाएगा इसी प्रकार की यह भी ब्रह्मो को मैं जान रहा हूं ब्रह्म ज्ञा मैं ज्ञाता और ज्ञान हो रहा है ये पहले भी त्रिपुटी आएगा किंतु आगे वो नहीं रहेगा सब ब्रह्म में अंतर्भाव हो जाएगा उसी समय में कहा जाएगा कि वो वास्तविक ब्रह्माकार व्यक्ति जिस समय त्रिपुटी भान हो रहा है उस समय में उसका ब्रह्माकार वृत्ति यद्यपि कहेंगे कि उनकी है इसलिए ब्रह्माकार वृत्ति कह जाएगा किन्तु मेरे को इस प्रकार की ज्ञान हो रहा है ये ज्ञान का भान हो रहा है यद्यपि ज्ञ मेरे से भिन्न भान नहीं हो रहा है ज्ञाता और ये दोनों यद्यपि एक भान हो रहे किंतु मेरे को ये ज्ञान हो रहा है ये आता है इसलिए कहा जाएगा वहा वास्तविक त्रिपुटी नहीं दिपुटी आते हैं तो किंतु ये जब दिपुटी भी नहीं रहेगा अर्थात केवल एकाकार हो जाएगा ध्यय हो जाएगा तो। आगे टीका में अभी सिद्धांत मतलब कैचित वाले कह दिए कि प्रमेय तो जो है केवलान्वी होगा अभी सिद्धांत कहता है कि ठीक है प्रमेय तो तो केवलान्वित हो जाए न एवं न अभिधेयत्व केवलान्वय प्रमेय तो केवलान्वित ठीक है चले मान ले किसी प्रकार मतलब अभी ब्रह सिद्ध कर दिया किंतु सिद्धांत पक्षियों से कहा जाता है अभिधेय तो केवलान्वयी नहीं होगा क्योंकि ब्रह्म नहीं है उन्हें से अभिधेयत्व नहीं होगा ब्रह्मनो ब्रह्मो अनविधेयत्वात ब्रह्म अनविधेय है वाच्य नहीं है इति हैचित वाले कहते हैं ब्रह्मणो लक्ष्यतया तो वाच्यत्व तो अभाव ब्रह्म लक्ष्य होने से वाच्य नहीं होगा ठीक है किंतु पद जन्य ज्ञान विषयत्वाद्य तो, पद जन्य ज्ञान विषय होता है पद जन्य ज्ञान विषय होने से अभिधेय हो जाएगा आप जो वाच्य कहकर के शक्ति वृत्ति से कहते हैं शक्तिवृत्ति से, से नहीं कह पाएंगे ठीक है लक्षणावृत्ति से कह पाएंगे लक्षणावृत्ति से जिसको कहेंगे वो अभिधेय बनेगा शक्तिवृत्ति से नहीं कहे सिद्धार्थ कहता है कि ब्रह्म अभिदेव नहीं है केचित वाले कहते हैं ठीक है ब्रह्म अभिदेव नहीं है शक्तिवृत्ति से अभिदेव नहीं है लक्षणावृत्ति से अभिधेय है इसलिए ब्रह्म में अविधेय तो भी आ जाएगा अभिधेय तो केवल अनु हो जाएगा ये केचित वालों का मतलब है पद जन्य विषय और बा्यत्व तो श्या भक्ष्य मान ब्रह्म में बाच्य तो भी है ये भी कहेंगे ये ग्रंथकार कहेंगे विलक्षण तो मत ये दिए हैं ग्रंथकार ये दशटी का विभंजी वाले हैं ना शुरुआत में गए थे ये क्या कहेंगे जहा तत्वी वाक्य से महावाक्य से ऐक्य ज्ञान होता है ऐक्य ज्ञान होने के लिए क्या वहां प्रक्रिया क्या है कहेंगे की पहले बाच्यार्थ ज्ञान होगा फिर बाच्यर्थ ज्ञान होने पर ऐक्य ज्ञान होगा ऐक्य ज्ञान करने का समय में विरोध होगा ये तृतीय मतलब पहले बाच्यार्थ ज्ञान होगा आगे समानाधिकरण ज्ञान होगा समानाधिकरण ज्ञान कर देने से कहेगा ये कैसे संभव ये तो नहीं हो रहा है क्यों कहेंगे ये विरोध है आगे विरोध का परिहार करेंगे जब तत् तो और तुम ये दोनों में विरोध हो गया जो विशेषण अंश जीवत्व और ये छोड़ करके जो विशेष अंश चैतन्य अंश है उसमें ऐक्य करना है तो विरोध परिहार करने के लिए वहाँ लक्षणावृत्ति का आश्रय किया जाएगा तो लक्षणावृत्ति से वह का विशेष अंश लेकर के इसको भाग त्याग लक्षण कहेंगे विशेषण अंश को छोड़ देना है विशेष अंश को लेना है भाग त्याग लक्षण से विशेष मात्र को लेकर के ऐक्य किया जाएगा ये ग्रंथकार वहाँ कहेंगे की आप विशेषण अंश को छोड़ करके विशेष अंश में ऐक्य करते हैं अगर विशेष अंश को बाच्य से कहा जा सकता है तब तो बाच्य अर्थ में वही क्यों होगा हम कहते हैं कि शब्द प्रयोग करते हैं जीव ब्रह्म तो इसमें जीव कहने से हम जीवत्व को समझते हैं ब्रह्म कहने से ईश्वरत्व को समझते हैं और ये हो गए दोनों विशेषण जीवत्व ईश्वरत्व ये दोनों को हम छोड़ करके विशेष दोनों में चैतन्य होता है चैतन्य अंश विशेष्य है अभी हम बाच्य कहकर के विशेषण अंश को लेते हैं इसीलिए हम बाच्य में ऐक्य नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बाच्य कहने से तो विशेषण को लेना जीवत्व ईश्वरत्व ये दोनों विशेषण अंश है तो ये बाच्य आएंगे तो इसमें तो ऐक्य नहीं हो रहा है ये ग्रंथकार कहेंगे कि बाच्य अगर हम विशेष्य अंश को बना पाएंगे विशेष्य कौन है चैतन्य तो उसमें ऐक्य हो जाएगा वाच्य विशेष को बनाएंगे कैसे तो ये कहेंगे कि शब्द व्यवहार होता है घटो अनित्य घट कहते हैं घटत्व विशिष्ट घट तो घटत्व विशिष्ट घट अनित घटत्व विशिष्ट घट में विशेषण कौन है विशेष्य घट अभी जब हम कहते हैं कि घटो अनित्य विशेष अंश को लेकर के अनित्य कहना ना विशेषण अंश को लेकर के अनित्य कहा विशेष अनित्य कहा और कहीं वाक्य मिलेगा घटो नित्य किस अंश को लेकर के कहा नित्य विशेषण अंश को घटत विशेषण घटो नित्य तो घट ही तो किस अंश को लेकर के वाक्य चरितार्थ होगा विशेषण अंश घटो नित्य कहने से विशेष्य है घटो उसको लेकर के नित्य हो जाएगा, जाएगा। तो विशेषण अंश है घटत्व तो घटत्व तो तो को लेकर के नित्य होगा कहीं अगर वाक्य मिलेगा घटो नित्य वहां ये वाक्यो को आप कैसे चरितार्थ कराएंगे कहेंगे विशेषण अंश को लेकर के चरितार्थ कराएंगे कहीं मिलेगा घटो नित्य कहेंगे ये वाक्यों को कैसे चरितार्थ कराएंगे कहीं विशेष को लेकर के चरितार्थ कराएंगे तो इसलिए लक्षण करने का आवश्यक नहीं है जैसे आवश्यक है उसी मुताबिक आप उसका अर्थ लेंगे तो इसी प्रकार की जब जीव ब्रह्म ये दोनों में जब ऐक्य करना है तो कहा जाएगा कि आप जीव कहने से आप उसका विशेषण अंश नहीं लेकर उसका विशेष अंश लीजिए तो विशेष अंश लेने से दोनों में चैतन्य अंश आएगा उसमें एक आएगा कहेंगे कैसे हम जीव कहने से उसका चैतन्य अंश को लेंगे कहेंगे ये जो आप विशेषण अंश को लेने से इसमें विरोध है ना तो ये इसलिए वो तात्पर्य नहीं है आप तो तात्पर्य को ग्रहण करना है वक्ता जो कहेगा उसका तात्पर्य को ग्रहण करना है वक्ता अभी कह रहा है कि दोनों में ऐक्य है ऐक्य विशेषण अंश को लेने से तात्पर्य सिद्ध होगा नहीं।, नहीं होगा तो इसलिए आप विशेष अंश को लेंगे तो विशेष अंश को लेने से बाच्यार्थ में ऐक्य होगा तो ये ग्रंथकार कहेंगे एक नया दिए है तर्क दिए हैं इस प्रकार कहेंगे आगे आएगा एक सौ में विचार आएगा इसलिए यहाँ कहते हैं ब्रह्मणो अच्य ग्रंथ ग्रंथकृता बक्ष्यमाणत्वात अच्छा ब्रह्म में बाच्यत्व है लक्षण से तो अभिधेय हो जाएगा ब्रह्मणो बाच्योयापी ग्रंथ कृता वक्षमाणत्वात एक सौ में आएगा ये बात अच्छा आगे नच एवं त तो नच नचित वाले कहेंगे सिद्धांत कहता है कि प्रमेयत्वादी विरोधी वृत्तिमत अत्यंताभाव अप्रसिद्धत्वात अगर आप कहते हैं कि अत्यंताभाव का अप्रसिद्ध अ, अ, अ, अप्रतियोगी होना चाहिए केवल नहीं तो प्रमेयत्व अत्यंताभाव पहले प्रसिद्ध हो तो उसका अप्रतियोगी कहेंगे अत्यंता तो भाव ही प्रसिद्ध नहीं हुआ प्रमेयत्व क्योंकि आप सर्वत्र प्रमेयत्व को लगा दिए ब्रह्मी प्रमेय आ गया ताने से अत्यंत भाव प्रमेयत्व अत्यंत भाव अप्रसिद्धत्व तो अत्यंत भाव अप्रतियोगित्व ये प्रमेयत्व में घटेगा नहीं तो, तो, घटे तो लक्षण व्याप्ती के विरोधी वृत्तिमत अत्यंताभाव प्रतियोगी घट बनेगा घटादे बन जायेंगे तो होने से ये प्रसिद्ध है तदन्यत्वस्य अन्यत्व से हमको ये अर्थात ये लक्षण कहीं दिखाना है ये अत्यंताभाव प्रमेयत्व का भी मिलना चाहिए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है ये लक्षण अर्थात सुविरोधी वृत्तिमत अत्यंत अभाव प्रतियोगी ये कहीं घटता है जो अन्यत्र घटता है ये चीज प्रमेयत्व में नहीं है नहीं। घटादय प्रसिद्ध प्रमेयत्व एवं धूम अन्वय इति बदम जैसे केवलान्वय सिद्ध किया गया अभिकचित वाले कहते हैं जैसे केवलान्वय हम सिद्ध कर दिए ऐसे केवल की भी सिद्ध होगा होने से जिसको धूमो में अन्वय व्याप्ति नहीं है उसको उसका व्यतिरिक व्याप्ति ज्ञान बनी ज्ञानम अर्थात व्यक्ति व्याप्ति से भी उसका अनुमान हो जाएगा इति अभिवादम जैसे अनु सिद्ध, सिद्ध हुआ केवल व्यक्ति हो जाएगा तत्व तो अनुमिति रे वो केवल व्यतिरिक व्याप्ति ज्ञान से सिद्धांति कहा था व्यतिरिक्त व्याप्ति ज्ञान से होने से अर्थापति से व्यतिरिक्त सो अर्थापति से हो जाएगा एक अचित वाला कहते हैं तच्चो अनुमिति रे व्यू बनिम अनुमिनोमी अनुव्यवसाय वहां जिसको ये ज्ञान होता है के सहचार से उसको अनुभव होता है बनहिम अनुमिनोमी बनिम कल्पयामी इस प्रकार की उसको ज्ञान नहीं होता है इति अनुव्यवसाय अनुव्यवसाय जैसे होता है निश्चय जैसे, जैसे करता है न सिद्धांत पक्ष जैसे कहता है क्लिप्त कारण व्याप्ति ज्ञान से अनुमान के अनुमिति के प्रति क्लिप्त कारण सिद्धांति मत में अनुमिति के प्रति कारण होता है अन्य अभी सिद्धांति पक्ष से कहा जाता है क्लिप्त कारण व्याप्ति ज्ञान से व्याप्ति तो ज्ञान अर्थात अन्य व्याप्ति ज्ञान एक क्लिप्त कारण अन्व्याप्ति ज्ञान से अभाव कथम अनुमितर उतम न च वाच्य केचित वाले कहते हैं व्यतिरक व्याप्ति ज्ञान से सत्वात सिद्धांति वाले कहे है क्लिप्त कारण अनु व्याप्ति नहीं है अनुमिति कैसे हो जाएगा केचित वाले कहते हैं व्यतिरिक व्याप्ति सत्वात सिद्धांत कहता है व्यतिरिक व्याप्ति अकार अहेतुत्व आगे सिद्धांत कहते हैं नक्ष अनुमिति अकरणम व्यतिरिक्त व्याप्ति अनुमिति का अकरणम ये नहीं है मतलब अकरण है व्याप्ति अनुमिति का अकरणम ये सिद्धांत कहता है केचित कहते हैं इसी क्यों क्यों ये नहीं होगा सो धी, भी, धी धी विरोधी विषय व्याप्त ज्ञान अनुमित हेतु स्व्यो साध्य साध्य का व्यभिचार अधि साध्य व्यभिचार अधिक विधि सहचार अधि होगा तो ऐसे सहचार का विषय व्याप्ति ज्ञान व्याप्ति ज्ञान से अनुमति हेतु व्यभिचार ज्ञान का विरोधी सहचार ज्ञान ऐसा व्याप्ति ज्ञान होगा तो अनुमति होगा और ये जो हुआ शो व्यभिचार अधि विरोधी धी विषयत्म ये व्याप्ति ज्ञान में रहने से अश व्यक्त व्याप्ति ज्ञान साधारण ये अन्वय व्याप्ति में भी रहेगा व्यतिरिक्त व्याप्ति में भी रहेगा अन्य में विरोधी अन्वय सचार है इसी प्रकार व्यतिरिक व्याप्ति में भी व्यतिरिक व्यभिचार विरोधी व्यतिरिकार है तो ये तो चाहे अन्वय व्याप्ति हो चाहे व्यतिरिक व्याप्ति हो दोनों में रहेगा इसलिए अनुमिति होगा व्यतिरिक सचार से भी अनुमिति हो जाएगा अच्छा तो अभी सिद्धांत पक्ष से कहा जाएगा नु अनुमान से व्यतिरेकता अपी प्रामाण्य अभ्युप में अगर अनुमान केवल व्यतिरेक भी आप हेतु मान लेंगे और इसको भी प्रमाण अगर मानेंगे तत्रपत अंतर्भाव केवल व्यतिरिक मे अर्थापति का अंतरभाव हो जाएगा होने से सा पृथक प्रमाण राधां तो भजिये तो अर्थापति एक पृथक प्रमाण है ये सिद्धांत तो फिर टूट जाएगा तो, पूर्व पक्षी यहाँ नहीं कहा <laughs> कि जाने दीजिए आपका सिद्धांत है न किन्तु यहाँ जो कैचित है वो वेदांती है इसलिए अपना सिद्धांत को खंडन नहीं करो अगर न्यायिक होता तो वो कहता ठीक है वो तो वेदांत का सिद्धांत तो है हम लोग का नहीं है यहाँ का जो कैचित है वो शिक्षा मुनिका ये वेदांती ही है कि तो तर्क देते हैं वो राधांत सिद्धांत राध साध संसिद्ध समान अर्थ है सिद्धांत राधांत सिद्धांत बजिये तो बजिये तो ये बिधलिंग का रूप हो गया तो ये इति चेत कैसी वाला कहते हैं अगर आप कहते हैं कि व्यतिरय की ये व्यतिर के व्याप्ति से अनुमान अगर हो जाए अनुमिति अगर हो जाएगी तो अर्थापत्ति प्रामाण्य ये भंग हो जाएगा ये सिद्धांत का कहना है पूर्व कहता है क्यों वो अपना रास्ते में रहेगा ये अपना रास्ते में रहेगा अगर कहेंगे कि एक हो जाने से दूसरा भंग हो जाएगा तो पूर्व स्थल दिखा रहे है। अनुमान का अगर यहाँ स्थिति रहेगा आप कहेंगे प्रत्यक्ष भंग हो गया अथवा अनुमान से अगर कोई घटना मतलब कोई प्रम, प्रमाण उत्पत्ति हो पाएगा कहेंगे शब्द प्रमाण भंग हो गया ऐसे स्थल दिखाता है इसलिए नहीं कि एक से हो जाता है बोलकर के दूसरा प्रमाण भंग हो जाएगा ये नहीं है कहीं वो प्रमाण कार्य करेगा कहीं ये प्रमाण कार्य करेगा अच्छा तो कैचित वाला कहते हैं तरी अनुमान प्रामाण्य अनुमान को प्रमाण मानेंगे तो संशयादि उत्तर प्रत्यक्ष स्थल है पक्ष में साध्य का संशय हुआ संशय होने के बाद कभी प्रत्यक्ष कदाचित प्रत्यक्ष हो गया प्रत्यक्ष हो जाने से कहेंगे अभी जब पक्ष में प्रामाण्य हुआ था तो तो मतलब पक्ष में साध्य साध्य का, का संशय हुआ था होने के बाद उसका व्याप्ति का स्मरण हुआ अभी अनुमान के लिए सारे सामग्री उपस्थित हो गया तो अगर आप कहेंगे कि यहाँ अनुमान का सामग्री अनुमिति का सामग्री उपस्थित होने से भी प्रत्यक्ष और प्रमाण नहीं होगा क्यों कहेंगे अनुमिति का सामग्री है ना जैसे कहा गया कि व्यतिरिक्त व्याप्ति से अगर अनुमिति हो जाएगी तो अर्थापति और प्रमाण नहीं होगा सिद्धांतिका कहा पूर्व पक्षी कहता है कि यहाँ भी अनुमिति का सामग्री अगर हो गया तो फिर चक्षु से उसको बनी अगर दिख जाएगा कहेंगे ये चक्ष प्रमाण नहीं होगा क्योंकि अभी अनुम, अनुमिति का सामग्री है ना इसलिए प्रत्यक्ष कैसे मानेंगे? एक का सामग्री रहने से दूसरा का अगर प्रामाण्य भंग हो जाएगा तो ये भी दोष होगा प्रामाण्य आदि उत्तर प्रत्यक्ष स्थले चक्षुरादे प्रामाण्यम न स क्यों नहीं होगा तत्र अनुमित सामग्री सत्वे न अनुमित उत्पत्ति अनुमिति का सामग्री होने से वहां तो अनुमिति हो जाएगी अनुमिति हो जाएगी तो फिर चक्षु से ही देखने से भी कहेंगे ये प्रमाण नहीं है क्योंकि अनुमिति हुआ तो एक प्रमाण होने से दूसरा प्रमाण नहीं होगा ये बात नहीं और भी दोष दिखाता है तथा शब्द स्थले अपनी शब्दो प्रमाण न्या क्यों अनुमान से ज्ञान हो जाएगा अनुमान कैसे एते पदार्थ तात्पर्य विषय परस्पर संसर्ग बंत पदार्थ अर्थात पदार पदजन्य जो पदार्थ ज्ञान होता है ये तात्पर्य विषय परस्पर संसर्गवंत तात्पर्य विषय में परस्पर संसर्गवान है संसर्ग अर्थात अन्वय तात्पर्य को कह सकते हैं ये पद क्यों आकांक्षा आदि मत पद कदम्ब स्मारित्व आकांक्षा आदि वाले पद कदंब कदम्ब समूह पद समूह के द्वारा स्मारित है ये पदार्थ एते पदार्थ पक्ष हो गया तो इस एते पदार्थ में तात्पर्य विषय परस्पर संसर्गत रहेगा और आकांक्षा मत पद कदम्ब स्मारित पदार्थ जो है पद कदम्ब पद समूह से स्मारित है तो होने से यहाँ अनुमिति आ गया अनुमान अगर हो जाएगा अनुमान एवं क्लिप्त प्रमाण भाव है नुमान क्लिप्त प्रमाण है होने से तात्पर्य विषय संसर्ग प्रतीत है संभवत तो यहाँ तात्पर्य विषय प्रतीति संसर्ग तात्पर्य विषय का संसर्ग संसर्ग अर्थात तो अन्वय तात्पर्य विषय में अन्वय का प्रतीति अगर अनुमान से हो जाएगा फिर शब्द और क्यों प्रमाण मानेंगे तो इसी प्रकार के शब्द प्रमाण भंग हो जाएगा क्योंकि अनुमान से हो जाएगा तो इसलिए क्या मानना पड़ेगा के वाले समाधान देते हैं अतः स्थान साक्षात्मी शब्द अमुम अर्थम जाना प्रत्यक्ष शब्द पृथक प्राण्यम स्थान साक्षात करोमी अर्थात संशय इत्यादि होने के बाद अभी यह प्रत्यक्ष हुआ प्रत्यक्ष होने से कहता है की स्थान साक्षात् अनुमान से ये निश्चय नहीं करता है क्यों अनुमित होता है कि प्रत्यक्ष करोमी स्थान ऐसे अनुमिति नहीं अनुव्यवसाय होता है स्थानों प्रत्यक्षी करोमी ऐसा उसको अनुव्यवसाय होता है पहले कहा था कि अनुमान का सारे सामग्री उपलब्ध है सामग्री उपलब्ध होने पर ही अनुमान मात्र होगा इस प्रकार की कोई नियम नहीं है अनुमान मात्र ही अगर सामग्री होने से अनुमान मात्र ही होगा तब तो प्रत्यक्ष प्राम भंग हो जाएगा चित वाले कहते हैं कि ऐसा नहीं है कभी अनुमान हो सकता है कभी प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष मान सकता है कैसे निर्णय होगा कहते हैं अनुव्यवसाय किस प्रकार हो रहा है हम अभी पर्वत में बनी हमको प्रत्यक्ष हुआ इसका अनुव्यवसाय हो रहा है ना अनुमान किया इसका अनुव्यवसाय हो रहा है तो जैसे अनुव्यवसाय होगा उसी मुताबिक अगर उसको पक्ष में संशय हुआ व्याप्ति स्मरण भी हो गया किंतु तो इस बीच बनी दिखाया दिग्ञा तो अनुमित उसका अनुव्यवसाय कैसे होगा कि बनिम प्रत्यक्षी करूं तो होने से यहां प्रत्यक्षी माना जाएगा कहीं अगर अनुमान होगा कहेगा बनिम अनुमिन अनुव्यवसाय ज्ञान जैसे होगा इसी प्रकार के निर्णय होगा नहीं कि एक का सामग्री रहने से दूसरा का प्रामाण्य भंग हो जाएगा ये बात नहीं है यदि स्थान साक्षात् शब्दाद अमुम अर्थम जाना अनुव्यवसायक शब्दात तो अमूम अर्थ हम जाना अर्थात शब्द ज्ञान से हमको हुआ ये शब्द ज्ञान नहीं कि हमको अनुमिति से शब्द ज्ञान हो गया अनुव्यवसायत प्रत्यक्ष शब्द यो पृथक प्राम शब्द और प्रत्यक्ष ये दोनों अनुमिति में अंतर्भाव नहीं हो जाएंगे इनका प्रत्यक्ष इनका प्रामाण्य रहेगा क्यों हमको उसी प्रकार अनुव्यवसाय होता है सब्दात जाना में। इस प्रकार उनसे तो जैसे ये होता है यदि ऐसा पृथक प्रामाण्य शब्द और प्रत्यक्ष में रहेगा तदा व्यतिरक व्याप्ति ज्ञानादि घटितायाम अनुमित सामग्री सत्याम अपनी कहीं व्यतिरेक व्याप्ति घटित अनुमिति का सामग्री होने पर भी कहीं सर्वदा अनुमिति होगा ऐसा कोई नहीं है क्या हो सकता है बन्ही ज्ञान अनंतरम धूमे न बनिम कल्पयामी इस प्रकार की अगर यदा अनुव्यवसाय तदा धूम अर्थापत्ति विधया प्राम तुल्य अगर उसको अनुमिति का सामग्री होने पर भी कभी अनुव्यवसाय हुआ बनिम कल्पयामी तो माना पड़ेगा अर्थापत्ति से ज्ञान हुआ तो इसलिए ये नहीं कि सर्वदा सामग्री होने पर वही प्रमाण ही कार्य करेगा ऐसा नहीं है सामग्री होने पर भी दूसरा प्रमाण हो सकता है इसलिए कोई प्रमाण कोई प्रमाण का भंग हो जाएगा ये नहीं अच्छा यद वैचित वाले दूसरा मत देते हैं जो कि ये मुक्तावली में उदयन आचार्य जी का मत बोल करके कहें निरुपाधि व्यतिरेक सहचारण अन्य व्यापतिर एक गृहते निरुपाधि निरुपाधि ये वेदांत वाला उपाधि नहीं है ये न्याय वाला उपाधि अर्थात तो तो जिस हेतु में उपाधि नहीं है सद हेतु निरुपाधि व्यतिरेक सहचार के द्वारा अन्य ही ग्रहण होगा चाहे व्यतिरिक सहचार होगा इति व्यतिरेकि अन्वय व्याप्ति ज्ञान एवं अनुमित हेतु व्यतिरेकी जहाँ सहचार होगा वहाँ अन्वय व्याप्ति ही होगा उससे आगे अनुमित होगी सच एवं सती एवं सती अगर व्यतिरेक सहचार से आपको अन्वय व्याप्ति ही हुआ तो फिर अन्नोई भेदो अन्वयी व्यतिरेकिेद न्यतिरेक सहचार से भी आपको अन्वय व्याप्ति हुआ ये दोनों में भेद कैसे कहेंगे तो कैचित वाला कहते हैं इतनी नाच्यम मात्र ज्ञान जन्य अन्य अन्य व्याप्ति धीर यत्र यत्रुमित हेतु सरकी ज्ञानजन व्यतिरेक सहचार हुआ उससे अन्वय व्याप्ति होकर के जहां अनुमित हुआ उस अनुमित को व्यतिरेकी कहा जाएगा अनुमिति हेतु हेतु को व्यतिरिक अनुमिति को नहीं अनुमिति का जो हेतु है हे, उसको व्यतिरिक कहा जाएगा व्यतिरिक सहचार ज्ञान से अन्वय व्याप्ति हो करके जहा अनुमिति का हेतु होता है उस हेतु को व्यतिरिक कहेंगे और यत्र अन्वय सहचार मात्र ज्ञान जन्य अन्वय व्याप्ति का व्यतिरिकार से अन्य व्याप्ति होना और अन्य सहचार से अनुय व्याप्ति होना यह व्यतिरिक्क और अन्य भेद हो जाएगा क्योंकि पूर्व पक्षी पूछा था आपको का सहचार से भी अन्वय व्याप्ति हुआ अन्वय सहचार से भी व्याप्ति हुआ अन्य व्यतिरिक्क में भेद क्या होगा पूर्व पक्षी शंका क्या था कैचित पूर्व पक्षी था सिद्धांतिक सं क्या था कैचित वाला कहते हैं व्यतिरिक्क सहचार से अन्य व्याप्ति हुआ इसको व्यतिरिक कहा जाएगा प्ति से उल्टा कह जाता है सहचार से अनुय व्याप्ति हुआ इसको की कहा जाएगा ये हेतु को और अन्य सहचार से अनुय व्याप्ति हुआ इसको अनुय हेतु कहा जाएगा तो इसलिए अन्य की हेतु में कोई संकरण नहीं हो जाएगा किस उपाय से ये अन्वय व्याप्ति आया अगर व्यतिरिकार से आया इस हेतु को कहेंगे व्यतिरिक्वय सहचार से आया इस हेतु को कहेंगे अनुयी हो जाएगा और यत्र उभय विध सहचार ज्ञान जन्य अन्वय व्याप्ति धीर अनुमिति हेतु दोनों प्रकार की सहचार से अन्य व्याप्ति हुआ उसको कहेंगे कि स्व अन्वय व्यतिरिक विभाग उप पथि अर्थात आपको जो व्याप्ति आ रहा है वो किस उपाय से आ रहा है अगर व्यतिरिक सहचार होकर के हो क्या आएगा व्यतिरिक अन्वय सहचार होकर के आएगा अनुयी उभय सहचार होकर जाएगा उसको कहेंगे विभाग हो जाएगा अस्पाव्याप्ति स्फूरणमेण अभी व्यक्त व्यतिरिक नहीं है तो तदा धूम से केवल अन्य गमकत्व तो, अभी व्यतिरिक सहचार नहीं है तो धूम को केवल अन्य कहेंगे यदा व्यतिरेक सहचारण एव अन्वय व्याप्ति स्फूरण तदा केवल व्यतिरे की हेतु हो गया यदा अन्वय व्यतिरेक सहचारण अन्वय व्याप्ति स्फूरण तदा तो अन्वय व्यतिरेकी हो जाएगा हेतु अर्थात हमको व्याप्ति चाहिए अन्य व्याप्ति किस उपाय से आ रहा है जिस उपाय से आ जाएगा हेतु को उसी प्रकार कह देंगे अगर व्यतिरेक सहचार से अन्य व्यापति आएगा इस हेतु को क्या कहेंगे व्यति और अन्व सहचार से अन्वय व्याप्ति आएगा तो हेतु को क्या कहेंगे अनुय और अन्व व्यतिरेक दोनों सहचार से अनुय व्याप्ति आएगा तो हेतु को व्यतिरिक्त व्यतिरिक्त सहचार से अन्य व्याप्ति ऐसा जो आचार्य उदयनाचार्य कहे जहाँ का सहचार होता है यदि बंर न सैसा कहते हैं तभी धूमो पी ये तो तर्क हुआ बनी अभाव जहां होगा यत्र बन्ही अभाव तत्र धुमाभाव इस प्रकार के जो कहते हैं यत्र बन्ही अभाव तत्र धुमाभाव कहने से अर्थ तो ये कहते हैं कि जहाँ बनी नहीं होगा वहां धुमा नहीं होगा उसका अर्थ तो यही है कि जहाँ धूम है वहां बनी होना पड़ेगा तो अर्थ से अन्य व्याप्ति ही आता है ऐसे उद्याचार्य जी कहे इसलिए वो भेतरी की व्याप्ति को और स्वीकार नहीं किए किन्तु फिर कहते हैं आगे तदा केवल व्यतिरिका अन्य व्यतिरिक दोनों से व्याप्ति व्यतिरक सहचार के द्वारा व्याप्ति नहीं आ रहा है व्यतिरिक्त व्याप्ति आएगा तथा अर्थापति विधेय धूम से प्राम इसलिए अर्थापति भंग हो जाएगा ये बात नहीं ये उदयनाचार्य जी का मत नहीं है क्योंकि उदयनाचार्य जी तो अथापति को मानने वाले नहीं है ये कैचित वाले कह रहे हैं इसलिए कैचित वाले के मत को लेकर केवल व्यतिरिक्को सिद्ध किए और व्यतिरिक्त सौचार से के व्याप्ति मान करके उसको किंतु अर्थापति में डाल दिया इसलिए सिद्धांति पूरा तरफ खंडन नहीं किया आधा खंडन किया व्यतिरिक्त सौचार से अगर व्यतिरिक्क व्याप्ति मानेंगे तो अर्थापति होगा ठीक है सिद्धांति के ये मान लिया किंतु व्यतिरिक सहार से अन्वय व्याप्ति होकर के इस हेतु को व्यतिरिकी कहेंगे जिससे अनुमति होगा इसलिए व्यतिरिकी हेतु नहीं होगा ये बात नहीं है हेतु व्यतिरिक बनेगा व्याप्ति अन्वय व्याप्ती होगा हेतु को व्यतिरिकी हेतु कहेंगे अर्थात ये दोनों पक्ष को लेकर के एक समन्वय कर दिया अच्छा अभी सिद्धांत पक्ष से कहा जाएगा व्यति की अनुमान पृथक प्रमाणके अभी आप व्यति अनुमान को अर्थात व्यतिरिक सहचार को लेकर के अगर अनुमति करा लेंगे तब इसको पृथक प्रमाण मानने से ये अप तो होगा मूल ये सिद्धांत पक्ष से कहने से पूर्व पक्षी कहता है कि न क्यों मूल ग्रंथेशु अर्थात मूल कारण सुप्यम मिथ्यावादो तत्र तत्र व्यतिरेकी तर स्वयं व्यतिरेकी अनुमान व्यवहार किए हैं और सांप्रदायिक वेद तो आचार्य लोग सभी लोग तो व्यतिरेकी अनुमान व्यवहार किए ही हैं केचित वाले कहते हैं तो अपसिद्धांत तो व्यतिरेकी अनुमान प्रयोग करने से अपसिद्धांत तो हो जाएगा या क्यों होगा मूल ग्रंथेश अनुमानूप्य मिथ्या तत्र तत्र अनुमान प्रमाणत्वेन मिथ्या तन एवं यथा ब्रह्म ऐसा अनुमान देंगे तो यन कहेंगे आप ही तो आप के व्याप्ती दला व्यवहार करते हैं तो फिर इसको कोई अप्रमाण हो जाएगा ये बात नहीं तस्मात त्रिविधम इति अनुमान इति बदती के वाला कहते हैं तीन प्रकार की अनुमान ये होगा अभी सिद्धांती पक्ष से कहते हैं तत्र त्र इद्यम ये टीकाकार करें नावत तो औपनिषद मते अनुम से कवलान्वित संभव हम लोग तो नहीं मानते हैं ये कहते हैं क्यों सर्व प्रपंच से ब्रह्म निष्ठ अत्यंता प्रतिगिता इसलिए जो ब्रह्मनिष्ठ अत्यंत प्रमे का अत्यंत अभाव में रहेगा पूर्व पक्षी कहा था वृत्ति विषय बनता है सिद्धार्थ कहा था कि वो वृत्ति विषय अर्थात जो बनता है तो ये शुद्ध ब्रह्म में नहीं रहेगा इसलिए शुद्ध ब्रह्म में तो सभी का अभाव रहेगा केहे थे ये जो अभाव कहते हैं ये पारमार्थिक दृष्टि से आप शुद्ध ब्रह्म में कह रहे हैं हम लोग ये प्रमेय तो ये पारमार्थिक दृष्टि को लेकर के नहीं कर रहे तो ये लोग कह रहे हैं वेदांतियों तो कह का कहना है पारमार्थिक दृष्टि से कोई भी केवल आदमी नहीं बनेगा ये उनका मत है तो ब्रह्मनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगिता विधान ब्रह्मणी प्रपंच अत्यंताभाव व्यावहारिक अच्छा ये आगे पारा के साथ ये विचार आगे चलेगा हाजी हांता जी ओ शंकर शंकरचार्य सरोत्र भाष्य पृतभन